वान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुषो के अमृत प्रवचन एस ऐस प्रवचन नंबर उन्नीस भाग एक सारी पुत्र को लात मारी रूह देखी है कभी रूह को महसूस किया है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 से न भर जाए कि ये कौन है जो मुझसे ज्यादा भव्य ये कौन है जो मुझसे ज्यादा दिव्य है ये कौन है जो मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई भी नहीं हो सकता ऐसी पीड़ा जिससे पैदा हो जाती है वो मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि किसी की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वह किसी की प्रशंसा को अपनी निंदा मानता है दूसरा बड़ा है तो मैं छोटा हो गया यह उसका तर्क है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 क्यों लोग निंदा पसंद करते तुम अगर किसी से कहो कि आ नाम का आदमी संत हो गया है कोई मानेगा नहीं 25 दलीलें लोग लाएंगे कि नहीं संत नहीं सब धोखा धड़ी है, सब पाखंड है। और तुम किसी के संबंध में कहो कि फला आदमी चोर हो गया है तो कोई विवाद ना करेगा वो कहेगा हमें पहले से पता है वो चोर है ही क्या हमें बता रहे हो वो महाचोर तुम्हें अब पता चला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 कि विरोधी पास जाते ही नहीं विरोधी दूर दूर रहते विरोध करने के लिए जरूरी है कि वो दूर दूर रहें, पास आए तो खतरा है पास आए तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा विरोध गलछा है तो विरोधी पीठ खड़ा रहता दूर दूर रहता है सुनी सुनाई बातों में से चुनता है फिर उन चुनी हुई बातों को भी बिगाड़ता है अपना रंग देता है फिर उनको विकृत करता है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 उसके ही बल पर लिखा जाएगा सारा इतिहास बदलेगा पूना में ऐसे लोग हैं जो नाथूराम गौड से को महात्मा नाथुराम गौठ से कहते जन्मतिथि मनाते मिठाइयां बांटते अगर कल कभी आरएसएस के हाथ में इस मुल्क की शक्ति आ गई तो महात्मा गांधी विदा हो जाएंगे